विषा वै ओ शांति शांति शांति योग दर्शन की अड़तालीसवी कक्षा योग दर्शन के प्रथम पाठ दर्शन के दूसरे पात साधन पाद में तीन सूत्रों को हमने पीछे देखा जिसमें क्रिया योग को बताया और क्रिया योग से समाधि की भावना और क्लेश के तनु करने की बात कही और क्लेश पांच होते हैं अविद्या राग रागद्वेश और अभिनिवेश और ये क्लेश जब तक रहते हैं तब तक कार्य कारण स्रोत बना रहता है गुणों का अधिकार बना रहता है जन्म मरण होता रहता है तो ये क्लेश हमारे कर्मों के फल देने में भी कारण बनते हैं कर्मों का फल कर्मों के अनुसार मिलता है वो अपनी जगह ठीक है लेकिन साथ में क्लेश भी होने चाहिए यदि क्लेश हैं तो कर्माशय है विपाकार होता है और यदि क्लेशों को किसी ने दग्धबीज कर दिया है तो अकेला कर्माशय फल नहीं दे सकता है क्योंकि तो कर्मों का फल देना हमारे सुधार के लिए है संस्कारों को ठीक करने के लिए है और जिसने अपने संस्कारों को ठीक कर लिया दग्धबीज कर लिया तब तो उसके लिए और कुछ उससे ऊंची स्थिति प्राप्त करने योग्य नहीं है इसलिए कर्म फल का भी कोई महत्व नहीं रहता है तो अंत में इन्होंने कहा था कि ये कर्म के विपाक को वाहन करते हैं केवल कर्माशय कर्म दे देता हो ऐसा नहीं है साथ में संस्कार यानी क्लिष्ट संस्कार भी होते हैं तो कर्माशय फिर फल देता रहता है पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते पूछिए इन दोनों में अंतर क्या है अंततः तो एक ही चीज में आएगा लेकिन गुणों का अधिकार दृढ़ होता है यानी गुण हमारे साथ में लगे रहेंगे छूटेंगे नहीं एक बात बंधन प्रकृति का बना रहेगा दूसरा वो गुण परिमाण के रूप में परिणाम के रूप में आते रहेंगे कार्य के रूप में आते रहेंगे कार्य के रूप में चलते रहेंगे हमारे साथ में क्योंकि गुण अपने आप में तो मूलता कुछ कर नहीं पाते जब वो कार्य रूप में परिणत होते हैं इंद्रिया भूताती, तब फिर वो हमारे को विभिन्न भोग धोते हैं तो ये परिमाण हो गया उनका परिणाम हो गया परिणाम को अवस्थापित करते हैं ये संस्कार गुणों का तो मूल अधिकार हो गया कि प्रकृति हमारे साथ जुड़ी रहेगी वो छूटेगी नहीं भोगाप वर्गा दृश्य मूल प्रकृति हमारे साथ जुड़ी रहेगी एक तो ये बात हो गई इसको उसका एक से भी हो सकता है लेकिन इसको विस्तार से बताया स्पष्ट करते हुए कि ये इनके परिणाम को करने लगते हैं जो कार्य इनके हैं वो होने लगते हैं और तीसरे में इसको कारण कार्य स्रोत को वो बढ़ाते जाते हैं जो परस्पर कारण कार्य संबंध है वो और और फैलता जाता है बढ़ता जाता है और और गति इनकी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है यदि ये क्लेश है तो और कारण कार्य स्रोत किस रूप में कि कारण कर्म फल की दृष्टि से हम देखें तो कर्म और कर्म के फल ये कारण कार्य हैं इनको वो बढ़ाते जाते हैं और कारण कार्य की दृष्टि से अब दू, दूसरे दृष्टि से देखें कारण कार्य को कि मूल प्रकृति कारण हो गया और कार्य द्रव्य कार्य हो गए जो उनसे निर्मित चीजें तो इसको चलाते रहे चलाता रहेगा चलाता रहेगा ये चीजें हमारे लिए बनती रहेंगी मूल प्रकृति में आएगा फिर मूल प्रकृति से कार्य द्रव्य बनेंगे फिर मूल प्रकृति आएगा ये जो स्रोत है ये जो प्रवाह है ये लगातार चलता रहेगा बंधन बना रहेगा तात्पर्य एक ही है क्लेश ये जो पांच क्लेश हैं ये आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए एक तंत्र बना देते हैं जाल बनाते हैं संगठन बना लेते हैं एक दूसरे का अर्थात अविद्या अस्मिता रागवेश अभिनिवेश अविद्या होती है तो वो औरों को भी पुष्ट कर देती है अस्मिता है तो वो औरों को पुष्ट कर देगी रागद्वेश को बढ़ा देगी राग है तो वो अस्मिता को बढ़ा देगा राग द्वेश है तो अभिनिवेश क्लेश को बढ़ा देगा ये आपस में एक दूसरे को पुष्ट करते हैं एक भी बढ़ता है तो दूसरे भी पुष्ट हो जाते हैं आपस में परस्पर अनुग्रह करते हुए ये एक संगठन का रूप धारण कर लेते संगठित हो जाते हैं और कर्म के विपाक को फिर देते रहते हैं ठीक है कुछ कार्य कार्य कारण और के अभी इन्होंने पूछा था अलग अलग सृष्टियों के अंदर आप जो कह रही हैं कि सूक्ष्म शरीर तो बना रहता है ये चलते रहते हैं ये तो इस सृष्टि के लिए है, लेकिन अगर क्लेश हैं, तो फिर जब प्रलय आएगी तब ये वापस अपने कारण में चले जाएंगे लेकिन फिर कारण से कार्य रूप में आएंगे चलता रहेगा कारण कार्य की दृष्टि से मूल प्रकृति अव्यक्त और उससे निर्मित इंद्रियां, महाभूत आदि इनको अगर कार्य लेते हैं, इनके स्रोत को बढ़ाते चले जाएंगे, चलता चला जाएगा आगे आगे बढ़ता जाएगा ये समाप्त नहीं होने वाला है जब तक क्लेश है तो वो समाप्ति कारण रूप में आना ये तो प्रलय के समय ही हो सकता है बीच में नहीं होगा बीच में वो चलता रहेगा कार्य द्रव्य चलते रहेंगे और कार्यद्रव्यों की भी पुष्टि होती रहती है आपस में ये बल को प्राप्त करते रहते हैं भोजन से जैसे शरीर की पुष्टि होती रहती है एक दूसरे से पुष्टि होती रहती है ना तो एक तो कारण है मूल प्रकृति और फिर कार्य द्रव्य उसके अलावा भी तो जो कार्य द्रव्य हैं वो भी तो परस्पर कारण कार्य में परिगणित होते हैं अब ये शरीर है ये पांच भौतिक है तो या पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाला है तो वो उसका कारण हो गया और ये शरीर कार्य हो गया अब एक एक जीवन के बाद में शरीर नष्ट हो जाता है फिर दूसरा मिल जाता है ये शरीर फिर वापस अपने भूतों में मिल जाता है भूतों से फिर शरीर बन जाता है तो यहां भी कारण कार्य स्रोत ये चलता रहता है चलता रहता है जन्म मरण चलता रहेगा तो मूल प्रकृति और कार्यद्रव्य इनके बीच में भी हम कारण कार्य स्रोत देख सकते हैं और कार्यद्रव्यो में भी परस्पर कारण कार्यता रहती है तो वहां भी कारण कार्य स्रोत देख सकते हैं ठीक कुछ क्रिया योग से क्रिया योग को करने से क्रिया योग को करने से वो होते हैं हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। कैसे होता है ये मानसिक स्तर पे होता है कि जब जब हम इस विषय मैंने वैसे रखा था मेरी समस्या तो जब जब हम तप करेंगे तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान में से कोई सा भी ले लीजिए आप किसी को भी तप को ले लीजिए तो जिस समय तप होगा तो व्यक्ति द्वंद्वों का सहन करेगा सुख दुख का सहन करेगा और जब वो सहन कर रहा है इसका मतलब क्या है दुख का कष्ट का सहन कर रहा है इसका मतलब है कि उस तप के विपरीत जो चीजें हैं जिनकी तरफ वो हमेशा जाता रहा है और उसी तरफ जाना जिसको उसको सरल लगता रहा है और उसको वो रोक रहा है उसके विपरीत चल रहा है तो एक नया संस्कार डाल रहा है अपने ऊपर अच्छा संस्कार डाल रहा है तो जब ये संस्कार प्रबल हो रहा है तो उसके दो तरह से प्रभाव आते हैं एक तो जो विपरीत संस्कार है वो बलवान नहीं होगा अगर वो तप नहीं करता करता तो क्या करता तप नहीं करता तो क्या करता वो जो करता उससे उसके क्लिष्ट संस्कार और बढ़ते वो ना करके वो तप कर रहा है तो पहला परिणाम तो क्या हुआ जो क्लिष्ट संस्कार थे वो बढ़ेंगे नहीं जो नए बनने थे वो नहीं बनेंगे एक बात दूसरा जब तप कर रहा है तो उस तप के जो संस्कार पढ़ रहे हैं, अक्लिष्ट संस्कार उन अक्लिष्ट संस्कारों के बढ़ने से भी क्लिष्ट संस्कार क्षीण होते हैं जो बने हुए हैं वो भी एक तो है कि जितनी गंदगी है वो बढ़ी नहीं इस रूप में और एक है कि जो गंदगी थी वो क्षीण हो गई दोनों तरह से काम करते हैं तो जब भी तब करेंगे आप तब का कोई भी उदाहरण ले लीजिए जो आपको मन में आए कोई सा तब का उदाहरण ले लीजिए मान लीजिए कोई भूखा ही रह रहा है। तो यदि वो खाना खा लेता उसके विपरीत करके देखिए भूखा रहना एक तप उचित ढंग से जो तप है वो अनावश्यक नहीं कह रहा हूं वो उसने किया अगर वो भोजन करता तो क्या होता भोजन से संबंधित उसके राग बढ़ते क्योंकि अभी वो क्लिष्ट दृष्टि से भोजन कर रहा है भोजन में सुख लेकर के कर रहा है तो अगर वो भोजन करता तो उसके राग के संस्कार क्लिष्ट संस्कार और बढ़ते भोजन को लक्ष्य बना के कर रहा है भोजन में सुख ले रहा है तो वो बढ़ते तो वो ना करके वो भूखा रह गया तो जो कृष्ट संस्कार बढ़ने थे वो तो बढ़े नहीं एक तो ये लाभ हो गया संस्कारों पे कैसे किस प्रक्रिया से चोट होती है कैसे संस्कार क्षीण होते हैं वो जो आपने पूछा हो तो एक तो जो बढ़ने थे वो ना बढ़ के वहीं के वहीं रह गए उसको समर्थन नहीं मिला और अब जो उपवास कर रहा है तो जिस समय उपवास कर रहा है उस क्या भावना है मन के अंदर उसके विपरीत बातें आएंगी जो खाने की तरफ प्रवृत्ति थी उसको रोक करके उसने उपवास किया है झूठ बोलने की तरफ जो प्रवृति उसको रोक करके उसने सत्य को बोला है हिंसा करने की जो प्रवृत्ति थी उससे उसको अपने को रोका है और अहिंसा का पालन कर रहा है तो ऐसे तो नहीं हो जाता है उसके लिए कुछ विचार चलता है अंदर चिंतन चलता है कुछ निश्चय करता है कुछ संकल्प करता है और फिर उसमें बना रहता है इस सबके काल में मन में विचार चलते रहते हैं और विचारों से संस्कार पड़ते रहते हैं झूठ बोलने का अवसर था झूठ बोलने से कुछ लाभ दिख रहा था लौकिक जैसा कि हमेशा करता रहता है तब तो झूठ नहीं बोल के सच बोला तो पहला तो लाभ क्या हुआ कि झूठ बोलने से जो संस्कार बनता वो नहीं बना क्लिष्ट संस्कार और बढ़ता वो नहीं बढ़ा एक बात दूसरा जो सत्य बोला है तो सत्य के बोलने से जो उसको कुछ बाधा हुई पीड़ा हुई और सत्य के प्रति दृढ़ रहा सत्य का निश्चय किया इस सब के काल में मन पे अच्छे संस्कार भी पड़ेंगे, जो कि झूठ बोलने के विपरीत थे सत्य बोलते समय जो चिंतन चला विचार चला संकल्प चला विचार चला वृत्ति हुई और उसके संस्कार पड़े ये सब झूठ बोलने के संस्कार के विपरीत हैं और जब ये विपरीत होंगे तो जैसे अविद्या के संस्कार हटते हैं विद्या के संस्कारों से ऐसे ही झूठ बोलने के संस्कार हटेंगे सच बोलने से इसको हमने बल मजबूत किया जो पिछले संस्कार हैं क्लिष्ट संस्कार हैं उनके कारण हम गलत चीजों की तरफ आसानी से बढ़ते चले जाते हैं तो एक तो क्लिष्ट संस्कारों का बल अधिक है और जो अक्लिष्ट संस्कार है वो कमजोर हैं वो रोक ही नहीं पा रहे हैं उसको जैसे रस्सा कस्सी में कहीं एक तरफ ज्यादा लोग हों और बलवान हों तो वो दूसरी तरफ खींचते चले जाएंगे दूसरे रोक ही नहीं पा सकते ताकत लगा रहे हैं तो भी रोक नहीं पा रहे वो तो उधर ही चला जाएगा ऐसे ही क्लिष्ट संस्कारों के बलवान होने पर उसी तरफ प्रवृत्ति होती रहती है एक तो हमने क्लिष्ट संस्कारों को बलवान नहीं किया उल्टा अक्लिष्ट संस्कारों को बलवान कर दिया इस प्रक्रिया में तप को करते हुए तो रस्सा कसी में दूसरी तरफ जहां कमजोर है वहां यदि एक व्यक्ति और जोड़ दिया दो व्यक्ति जोड़ दिए पांच जोड़ दिए तब क्या परिणाम निकलेगा उस तरफ झुक जाएगा वो एक सीमा पर पहले तो उधर जाना बंद हो जाएगा प्रवृत्ति कम हो जाएगी रुकेगा बराबर आएगा और फिर उधर चला जाएगा उधर झुकने लग जाएगा तो तप को करते हुए हम जब अच्छे संस्कार डालते हैं अपने ऊपर तो उससे उसको बलवान हो जाते हैं और दूसरे का पक्ष उसकी अपेक्षा वो दुर्बल हो जाता है तो उस तरफ हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है तो जो सहज ही क्लिष्ट संस्कारों की तरफ प्रवृत्ति होती है क्लिष्ट कर्मों की तरफ उससे हम धीरे धीरे रुकने लगते हैं और पूरे रुक जाते हैं तो क्षीण हो गए कमजोर हो गए और फिर बाद में जब हम उस तरफ नहीं जाएंगे बार बार नहीं जाएंगे हमारा नियंत्रण आ गया है तो उसके गलत संस्कार आगे भी नहीं पड़ेंगे पहले तो प्रयत्न से रोकना पड़ रहा था बाद में सहज हो जाता है तो इस प्रक्रिया से चलता है इसमें तप में भी यही होता है स्वाध्याय में भी यही होता है और ईश्वर परिणाम में भी ऐसे ही। होता है आगे चलता तीसरे सूत्र में जो पांच क्लेश बताए इन पांच क्लेशों में अविद्या सबसे मुख्य प्रथम कही गई थी अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश उस अविद्या की प्रमुखता यहां पर बताई जा रही है आगे भी वर्णन आएंगे तो जिसमें बंधन का कारण अविद्या को माना गया है अविद्या ही बंधन का मुख्य कारण है यद्यपि पांचों क्लेश बंधन के कारण हैं, लेकिन इनके मूल में अविद्या है उस बात को अगले सूत्र में बताया जा रहा है और क्लेशों की भिन्न भिन अवस्थाएं होती है उनको भी साथ में बताया जा रहा है तो चौथा सूत्र है अविद्या क्षेत्रम उत्तरे अविद्या जो पांच क्लेश हैं उनमें जो पहली है वो अविद्या उत्तरेश्याम क्षेत्रम बाद वालों का क्षेत्र है आधार भूमि है उनको उत्पन्न करने वाली है खेत जैसे फसल को पैदा करता है ऐसे ये अविद्या बाकी चारों को उत्पन्न करती है उत्तर वाले बाद वाले कौन है अस्मिता राजवेश और अभिनिवेश उन चारों को बढ़ाने वाले उनकी उत्पत्ति करने वाली कौन है अविद्या इन सबकी मां कौन है अविद्या इनकी जननी है उत्पन्न करने वाली उनको बढ़ाने वाली है उनको करने वाली तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषम बाद वालों का है ये एक बात कही और वो बाद वाले कैसे होते हैं उनके क्या स्वरूप है तो उसको कहा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम ये उत्तरे श्याम का विशेषण है जो कि प्रसुप्त अवस्था में हो सोएवे अवस्था में हो सकते हैं तनु हो सकते हैं यानी कमजोर हो सकते हैं विच्छिन्न दशा वाले हो सकते हैं अभी उभरा हुआ नहीं है दूसरी तरफ मन लगा हुआ है और उदार यानी प्रकट अवस्था में हो सकते हैं ये जो क्लेश हैं, सभी क्लेश ये प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार किसी भी अवस्था वाले हों उन सब का आधार अवित है मूल अविद्या है जननी अविद्या उनकी तो पांच क्लेशों के स्वरूप को तो ये आगे बताएंगे एक एक की परिभाषा लक्षण लेकिन ये उत... क्लेशों की जो प्रसुप्त विच्छिन्न अवस्थाएं हैं उनके उनका वर्णन यहां पर करेंगे और इनके अतिरिक्त चार के अतिरिक्त एक और अवस्था है उसको भी बताएंगे लेकिन उसका मूल अविद्या नहीं है उसका मूल विद्या है इसलिए अविद्या जिनका मूल है असुप्त तनुविच्छिन्न उदार ये चार ही स्थितियां सूत्र में बताई गई भाष्य देखिए अत्र अविद्या इस विषय में जो अविद्या है ये क्षेत्रम क्षेत्र है क्षेत्र शब्द को खोला प्रसव भूमि उत्पत्ति का आधार भूमि है प्रसव भूमि जहां से ये उत्पन्न होते हैं, निकलते कहां से पेड़ जैसे जमीन से निकलते हैं ऐसे अस्मिता रागद्वेश अभिनिवेश निकलते कहां से विद्या में से ही निकलते हैं अविद्या में से ही हम पूरे करते हैं वहीं से निकल निकल कर के आते रहते हैं बनते रहेंगे बार बार तो अविद्या क्षेत्रम, यानी प्रसव भूमि ही उत्तरे शाम बाद वालों का बाद वाले कौन अस्मिता आदि नाम चतुर्विध विकल्पा नाम अस्मिता आदि जो चार विकल्प और बचे हैं उन सबका और उनका उनके स्थितियां प्रसुप्त तनुविच्छिन्न उदारा उनको खोल रहे हैं एक एक करके प्रसुप्ति क्या है तो तत्र का प्रसुति? इसमें प्रसुप्पति की स्थिति क्या है तो उसको आगे बता रहे हैं। चेतसी शक्ति मात्र बीज ये जो विकार हैं, क्लेश हैं ये चित्त में रहते हैं संस्कार चित्त में रहते हैं आत्मा पे नहीं रहते तो चेतसी चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम मात्र शक्ति के रूप में विद्यमान है मूल रूप में बस प्रकट रूप में नहीं है प्रकट रूप में नहीं है बस अभी विद्यमान है प्रतिष्ठान स्थितान बीज भावोपगमा बीज के रूप में है जैसे कि बीज को हम कहें कि इसमें वृक्ष को उत्पन्न करने की शक्ति है अभी वृक्ष को उत्पन्न नहीं किया है उसने लेकिन बीज को उत्पन्न करने की शक्ति है सामर्थ्य है शक्ति के रूप में है अभी वो इसी तरह से जब ये क्लेश बीज के रूप में रहते हैं वृक्ष के रूप में अंकुरित नहीं हुए फैले नहीं हैं, विस्तार नहीं प्राप्त हुए हैं वो बीज के रूप में है लेकिन बीज तो बीज है कभी भी उग सकता है वो अनुकूल परिस्थिति पाते ही उग सकता है वो वर्ष वृक्ष हो जाएगा समय पाकर करके बहुत बड़ा बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा वो लेकिन अभी बीज के रूप में है तो बीज भाव तो बीज भाव का उपगम बीज भाव की प्राप्ति है ये दग्ध बीज भाव से हटाने के लिए कहा गया है यहाँ पर कि प्रसुप्ति का कोई अर्थ ले सकता है कि अब तो सो गए ये गस खत्म अरे नहीं अभी सोए हुए हैं ये जग जाएंगे ना तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा सो गया मतलब समाप्त हो गया मर गया ऐसा तो अर्थ नहीं होता है तो कुछ घंटे बाद फिर उठेगा फिर वही मान लो कोई उपद्रवी है तो सोने के बाद में फिर उपद्रव करेगा जानवरों को जैसे बेहोश कर देते हैं अपराधियों को कि भाई सोया हुआ है तो शांति आए फिर उठ जाएगा कुछ घंटों बाद में फिर वो की वो समस्या इस समस्या समाप्त नहीं हुई है प्रसुप्त होने का मतलब सोए हुए रहते हैं और जिन में सोए हुए रहते हैं उसमें ऐसा लगेगा जैसे कि इनमें ये विकार ही नहीं है जैसे जमीन के अंदर बीज पड़ा रहता है तो दिखाई नहीं देता है तो लगता है कि पौधे ही नहीं है बंजर है जमीन लेकिन समय आने पर पानी आता है और वो बीज अंकुरित होते हैं तो इतनी सारी चीजें आ जाती हैं बाद में पता लगता है तो बीज अवस्था में पता नहीं लगता मान लीजिए हमारे अंदर कोई कोई संस्कार बीज रूप में है वो अच्छे संस्कार भी या तो बुरे संस्कार भी बीज रूप में है दिख नहीं रहे हैं अभी लेकिन ऐसा नहीं कह सकते उग नहीं सकते है। संभावना है उसमें इसीलिए बहुत से व्यक्ति मान लो बहुत बुरा कर रहे हैं अभी लेकिन उनके बीज अच्छे हैं पीछे से कुछ और चीजों के लेकिन अभी वो बीज रूप में है वो अच्छे संस्कार तो लगेगा कि बहुत बुरा ही बुरा है मैं तो बुरा ही बुरा दिखेगा बहुत बुरा है लेकिन वो उसके संस्कार बीज रूप वाले प्रसुप्त अवस्था वाले जब अंकुरित हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो आदमी एकदम बदल जाएगा परिवर्तित हो जाएगा और ऐसा ही विपरीत भी, भी है कि अच्छा व्यक्ति है अच्छे संस्कार है उसके अच्छा दिख रहा है हमारे को लेकिन गलत संस्कार भी अंदर बीज रूप में विद्यमान है वो कभी भी उभर गए तो वही व्यक्ति एकदम परिवर्तित लगेगा एकदम बुरा देखने लगेगा एकदम बुरा कहते तो बीज है बीज भी रूप में विद्यमान रहते हैं उसको प्रसुक्ति कहते हैं चेत शक्ति मात्र प्रतिष्ठान बीज भावो आगे ये चित्त इसलिए भी कहा कि बस अंदर ही अंदर रहते हैं चित्त में वो वाणी पे नहीं आ रहे हैं वो शरीर पे नहीं आ रहे हैं संस्कार चित्त में ही रहते हैं लेकिन ये अभी कहां पर है बस चित्त में ही विद्यमान है शक्ति के रूप में आधार के रूप में वाणी और शरीर पे नहीं आप आ, आ पा रहे हैं अभी वो इसलिए वो प्रसुप्ति की अवस्था है वाणी और शरीर पे आ गए तो फिर वो प्रसुप्ति की अवस्था नहीं है उसकी उस संस्कार की तो केवल चित्त के अंदर है तो बोले वो जगते कब है ये प्रसुप्त है तो प्रसुप्त का प्रबोध भी तो होगा प्रबुद्ध भी तो होगा जो उठेगा भी तो वो जगेगा कब वो तस् प्रबोध उसका प्रबोध होता है सोया हुआ है तो जगेगा भी आलंबन है सम्मुखी भाव आलंबन की अभिव्यक्ति होने पर सम्मुखी भाव का मतलब है अभिव्यक्ति होने पर जब आलंबन की अभिव्यक्ति होगी आम आ, आ, आलंबन सामने आएगा आलंबन की अभिव्यक्ति होगी तो ये जग पड़ेगा आलंबन कहते हैं कोई ऐसा ऐसी वस्तु ऐसी क्रिया ऐसा व्यक्ति द्रव्य कर्म कुछ भी जो सामने आने पर उस संस्कार को उभार देता है वो उसका आलंबन कहलाता है कोई भी विषय वस्तु हमारे सामने आई और उसको देख करके हमारे मन में कुछ विचार आ गया धन संपत्ति को देख करके चोरी का विचार आ गया ये जो चोरी का विचार आना है इसका आलंबन वो वस्तु बनी है जो धन संपत्ति अचानक जगह पे कहीं आकस्मिक एक एकांत में हमारे को को देखने वाला नहीं है ताला नहीं लगा हुआ है ये उसका आलंबन बन गया तो वस्तु को जो सामने है आलंबन का मतलब होता है आधार जिसको आधारित आधारित करके वो विचार हमारे उठ जाते हैं वो उसका आलंबन कहलाता है एक किसी व्यक्ति को देखते ही क्रोध आ जाता है किसी व्यक्ति को देखते ही द्वेष पैदा हो जाता है किसी व्यक्ति को देखते ही राग पैदा हो जाता है तो वो व्यक्ति इन भावों का क्रोध का द्वेश का ईर्ष्या का वो आलंबन कहलाता है उस उस व्यक्ति के लिए सबके लिए सब आलंबन नहीं होते हैं किसी लिए कोई आलंबन होता है किसी के लिए कोई आलंबन होता है तो ये जो विचार उठते हैं हमारे उसमें जो कारण बनता है बाहर का वो आलंबन कहलाता है बाहर के आलंबन भी होते हैं अंदर के भी आलंबन हो सकते हैं हमने कोई विचार प्रारंभ कर दिया तो उस विचार के आलंबन को पाके उसी तरह के क्लेश उभर जाएंगे अंदर का भी आलंबन होता है लेकिन प्राय करके बाहर का आलंबन ग्रहण किया जाता है दोनों का ग्रहण कर सकते हैं तो तस्य प्रबोध है उसका प्रबोध कब होता है जगता का प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव आलम्बन के विषय में जब उसकी अभिव्यक्ति होती है तो प्रबोध का मतलब खोला आलंबने सम्मुखी भाव आलंबन के आने पर जो उस क्लेश की अभिव्यक्ति होती है सम्मुखी भाव मतलब अभिव्यक्ति होती है इसको प्रबोध होना बोलते आलंबन सामने आया है तो आलंबन भी हमारे सामने आया है तो उसका सम्मुखी भाव हो सकता है सम्मुखी भाव शब्द दोनों तरफ घट सकता है आलंबन आया है तो वो हमारे सम्मुख आ गया है इस दृष्टि से सम्मुखी भाव किसका हुआ आलंबन का हुआ लेकिन यहां पर आलम्बन सम्मुखी भावे यू नहीं लिखा है आलंबने सम्मुखी भावह लिखा हुआ है और ये प्रबोधा का विशेषण है जब कोई बाहर की चीज कोई आलंबन हमारे सामने आया है तो उसके सामने आने पर हमारा जो विचार उठ जाता है विचार अभिव्यक्त हो जाता है तो विचार उसके सामने आ जाता है ना दोनों का सम्मुखी भाव हो जाता है अगर केवल आलंबन हो और अंदर वृत्ति नहीं उठे विचार नहीं उठे तो सम्मुखी भाव कहाँ हुआ हाँ, हमारे सामने तो हो गया इंद्रिय के सामने तो वो विषय आ गया है लेकिन विचार की दृष्टि से क्लेश की दृष्टि से सम्मुखी भाव नहीं हुआ है वस्तु है आलंबन है लेकिन अंदर विचार नहीं है क्लेश नहीं है तो क्लेश और आलंबन का सम्मुखी भाव नहीं हुआ दोनों आमने सामने नहीं हुए जब सम्मुखी भाव होता है तो दोनों का मुख आमने सामने होता है दो चीजें होती हैं तो जो आलंबन होता है वो हमारे सामने आता है जब हम ये कथन करते हैं वो तो हमारे शरीर और आंखों और इनके सामने आता है ये सम्मुखी भाव है लेकिन यहां जो प्रबोध है क्लेशों का जो प्रबोध है वो क्या होता है आलंबन के होने पर सम्मुखी भाव किसका सम्मुखी भाव क्लेशों का सम्मुखी भाव क्लेशों का प्रकटीकरण तो जब क्लेश उभर जाते हैं तो अब ये दोनों आमने सामने हो गए प्रबोध आलंबने सम्मी भावा प्रबोध को खोला इन्होंने आलंबने सम्मुखी भावा आलंबन होने पर क्लेश का सम्मुख आ जाना अभिव्यक्त तो हो जाना इसको प्रबोध कहते हैं आगे प्रसंख्यान वतो दग्ध क्लेश बीज से भूते भूत आलंबने ना पुनरअस्ती दग्ध बीज भाव से विश्व भिन्नता कर रहे हैं प्रसंख्यान विसको प्रसंख्यान है सत्पुरुष अन्यता ख्या विवेक की जो हो गया है उसके दूसरे शब्दों में आगे कह रहे हैं और बढ़ा करके दग्ध क्लेश बीजे से जिसने क्लेशों के को जले हुए भुने हुए बीज के समान जिसके क्लेश रूपी बीज जिसके दग्ध हो गए ऐसे व्यक्ति के सम्मुखी भूतें अपनी आलंबन आलंबन के सामने आने पर भी अब यह सम्मुखी भूत शब्द आलंबन के लिए लग रहा है आलंबन सामने आने पर भी नास हो ये जो क्लेश है ये फिर नहीं आता है अंकुरित नहीं होगा बढ़ेगा नहीं प्रकट नहीं होगा नास हो ये क्लेश फिर दोबारा नहीं आएगा दग्ध बीज जैसे कुतः प्रश्न करें भुने हुए बीज का फिर कहा प्ररोह होता है भुना चना हो बुनावा जो हो धानी बन गया हो मक्का को भून लिया हो फूल गया हो वो वो कहाँ उगेगा कितना ही पानी दे लो कुछ ही कर लो उगेगा नहीं तो दग्ध बीज से कुथ प्ररोह दग्ध बीज का कहाँ प्ररोह होता है होता ही नहीं है बीज तो है दिख रहा है लेकिन प्ररोह नहीं होगा अंकुरित नहीं होगा दग्ध बीज से कुथ प्ररोह इसी कारण से अतः क्षीण क्लेश कुशल चरम देह इतुचते तो जो इस दग्धबीज अवस्था में चला जाता है उस व्यक्ति को कहते हैं क्षीण क्लेश है। इसने क्लेशों को क्षीण कर दिया यानी समाप्त कर दिया है, है। कुशलह वो कुशल हो गया है इससे ज्यादा कुशल नहीं हो सकता कोई अपने क्लेशों को दग्धबीज कर सबसे ऊंची स्थिति है कुशलह और चरम देह अंतिम देह है ये इसके बाद में उसको शरीर नहीं मिलेगा वो मुक्ति में चला जाएगा ये चरमदेह जीवन मुक्त हो जाता है तो दग्ध जो हो गया है उसको छीन क्लेश भी कहते हैं कुशल भी कहते हैं चरमदेह इन शब्दों से उसको कहा जाता है और जब ऐसा होता है तो तग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्री वहीं पर ही दग्ध बीज भाव वाली क्लेशों की पांचवी अवस्था होती है अन्यत्र न अन्यत्री अन्यत्र नहीं होती है सूत्र में जो प्रसुप्त तनोविच्छिन्न उदार ये अवस्थाएं बताई ये थी चार दग्ध अवस्था ये भी क्लेशों की ही है तो ये पांचवीं अवस्था है तो जो क्लेशों की दग्ध भाव अवस्था है जो पांचवीं अवस्था है ये यहीं पर ही होती है और कहीं नहीं होती है इसके अतिरिक्त तो जो जीवन मुक्त है कुशल है दग्ध क्लेश बीज है चरमदेह है इन्हीं में ही दग्ध अवस्था ये पांचवी अवस्था होती है बाकी जगह अगर हमारे को विकार दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दग्ध बीज हो गए प्रसुप्त अवस्था में हो सकते हैं वो तनु हो सकते हैं कमजोर हो सकते हैं वर्षों प्रसुप्त रह सकते हैं उगते ही नहीं है उगेंगे ही नहीं जैसे छोटे बच्चे हों उनके अंदर कुछ विकार आते ही नहीं है काम का विकार उनमें आता ही नहीं है बिल्कुल छोटे बच्चे जो शिशु हों क्यों नहीं आता है संस्कार नहीं है क्या उनमें संस्कार तो है आलंबन भी सामने रहते हैं लेकिन नहीं आता है उनको वो अवस्था में अभी एक शारीरिक स्वभावता ये प्रक्रिया है कि बहुत छोटे हैं इसलिए उनमें वो विकार नहीं आएंगे लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनमें वही विकार आने लग जाएंगे कहा से आ गए तो वो बीच रूप में थे और अब अंकुरित हो गए बढ़ने लगे गए इसी तरह से और भी विकारों के लिए देख सकते हैं शुरू में झूठ बोलने का कोई विकार नहीं रहता बच्चों के अंदर लोभ का विकार नहीं होता धन के पीछे नहीं भागता है प्रसुप्त है उसको समझ ही नहीं है अभी ऐसा ही बड़ों के लिए भी हो सकता है किसी को किसी क्षेत्र में किसी को किसी क्षेत्र में अभी वो विकार बीज रूप में है वो कभी भी बढ़ सकते हैं सताम क्लेशान तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति से सम्मी भावे भी सती न भवती ये प्रबोधः तो सताम क्लेशान क्लेशों के होते हुए भी क्लेश तो है क्लेश हट नहीं गए हैं वहां से क्लेशों का संस्कार बिल्कुल हट गया हो ऐसा नहीं है है क्लेश नाम नाम के होते हुए भी है अभी चित्त में हैदा लेकिन उस समय में बीज सामर्थ्य हम दगता उनके अंकुरित होने का सामर्थ्य दक्त हो जाता है अंकुरित नहीं हो सकते बस इसलिए विशेष सम्मुखी भावे विषय सामने आने पर भी न वती ये शाम ये उग नहीं पाते हैं वृत्ति के रूप में नहीं आते हैं क्रियाशील नहीं होते हैं उन क्लेशों के अनुरूप वो वैसे ही कर्म करने नहीं लगता है विचारने नहीं लगता है तो इस प्रकार इति उगता प्रसुक्ति ही अल्प इस प्रकार एक तो प्रसुक्ति कह दी गई है पहला जो स्थिति थी, थी। प्रसुक्ति और दग्ध बीज दग्ध बीज दग्ध बीजा नाम अप्ररोहश्चय जो दग्ध बीज हो चुके हैं उनका अप्ररोह होता है ये भी कह दिया गया है दो चीजें कह दी गई हैं यहां पर आगे तनु तनुत्व अब तनुत्व के बारे में कह रहे हैं प्रतिपक्ष भावना पर हता क्लेशा तनवो भवनती प्रतिपक्ष भावना से कमजोर हुए वे क्लेश उपहत हुए वे क्लेश तनु हो जाते हैं प्रतिपक्ष भावना विपरीत भावना जो क्लेश हमें हितकर दिखाई देते थे जिनको करने से हमें लाभ सुख हित दिखाई देता था उनमें दुख अहित हानि दिखने लगती है इससे ये हानि है इससे ये दुख आ जाएगा ये जो सोचना है ये प्रतिपक्ष भावना है तो प्रतिपक्ष भावना से वो उपहत होते हैं क्षीण होते हैं हम सीधे करते हैं कि यह गलत चीज है ये हानिकारक है ये मेरे लिए हितकर नहीं है छुट जाती है जैसे जैसे हम उसके दोष देखने लग जाते हैं जितने अधिक देखने लग जाते हैं उतनी उतनी वो छूटती जाती है गलत चीज को हम अपना ही नहीं सकते गलत चीज को अपना रहे हैं तो कुछ न कुछ हित देख रहे हैं उसमें तो जब धीरे धीरे विवेक के होने पर वो नष्ट होता जाता है तो हम उसका सेवन समाप्त कर देते हैं हट जाता है वो हमारे से तो प्रतिपक्ष भावना से उपहत होते हुए बार बार उससे ताड़ित होते हुए ताड़ित होते हुए क्लेश तनु हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं क्रिया योग के अंदर भी परोक्ष रूप से साक्षात नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हम प्रतिपक्ष भावना तो कर ही रहे होते हैं तभी तो दूसरी चीज को अपना रहे प्रतिपक्ष भावना चलती रहती है कुछ ना कुछ और सीधे सीधे भी प्रतिपक्ष भावना होती है जो मूल कारण है वो आगे भी बताएंगे और योग दर्शन में क्लेशों को क्षीण करना दगदबीज करना उसका जो मूल और अंतिम उपाय है ये प्रतिपक्ष भावना ही है सूत्रकार भी आगे कहेंगे नहीं तो भाष्यकार ने कहा ये मूल और असली उपाय है प्रतिपक्ष भावना सबसे बड़ा और मुख्य उपाय है तो प्रतिपक्ष भावना से उपहत हुए वे क्लेश तनु हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं तो जब कमजोर हो जाते हैं क्लेश हमें पता कैसे लगता है कि इत क्लेश कमजोर हो गए हैं तो जिससे संबंधित क्लेश होता है मान क्रोध का क्लेश द्वेश का संस्कार क्लेश है द्वेश क्लेश है तो जैसे पहले उभार आ जाता था क्रोध का द्वेश का वो नहीं आएगा कम आएगा एक तो उसकी गंभीरता तीव्रता कम रहेगी जैसे कि हम अनुभव करते ही रहते हैं कभी बहुत अधिक गुस्सा आता है कभी तो उससे कम होता है उससे कम होता है थोड़ा सा होता है ये जो मात्रा तीव्रता उसकी होती है वो कम ज्यादा होती है इंटेंसिटी कम होती है अधिक होती है तो जब यह कम हो जाती है तो हमें लगता है कि अब क्लेश तनु हुए हैं आलंबन वैसे ही होना चाहिए एक बड़ा आलंबन है तो वहां अधिक क्रोध आ रहा है एक छोटा आलंबन है वहां कम क्रोध आ रहा है ये एक अलग बात है जो छोटे आलंबन के सामने जितना क्रोध पहले आता था अब उतना नहीं आ रहा है हमारे को कम आ रहा है तो कहेंगे कि तनु हुआ है आलंबन ही अलग अलग है तब तो अलग अलग, अलग आएगा उस से हम ये नहीं कह सकते कि तनु हो गया है दूसरे व्यक्ति जैसे कह देते हैं कि भाई अब आप, लग रहा है क्रोध कुछ कम हो गया है इनका पहले बहुत क्रोधित होते थे कम होते हैं अब उन्हीं स्थितियों में लगभग उन्हीं स्थितियों में घर परिवार में जो बन जाती हैं तो क्या अब ये क्रोध कम आता है उन्हीं स्थितियों में तो ये जो कम मात्रा में आ रहा है इससे पता लग जाता है कि तनु है एक उपाय एक तरीका दूसरा उसकी मात्रा जब हुई वो तो देखा उसके अलावा वो क्रोध कितनी देर तक रहता है उसका काल कितना रहता है कई बार क्रोध आता है वो घंटों रह जाता है दिन भर रह जाए एक है कि पांच मिनट ही रहा दस मिनट ही रहा तो क्रोध कितने काल तक रहा इससे भी हमें पता लग जाता है कि अगर काल कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि तनु हुआ भले ही मात्रा उतनी ही हो मात्रा उतनी ही हो बहुत तेजी से क्रोध आया लेकिन थोड़ी देर में रहा अधिक देर नहीं रहा तो भी हम कह सकते हैं कि तनु तनुए और यदि काल उतना ही रहा लेकिन कम रहा क्रोध क्रोध तो रहा पंद्रह मिनट तक किंतु कम मात्रा में रहा तो भी हम कह सकते हैं कि तनु हुआ है और यदि दोनों ही है मात्रा भी कम हो गई काल भी कम हो गई तब, तब भी कह सकते हैं तब तो कह ही सकते हैं दोनों ही चीजें कम हुई क्योंकि क्लेश तनु हुए यह हमारा पैमाना है हम आपस में देख सकते हैं दूसरे को भी और अपने को भी कि क्लेश तनु हो रहे हैं पता कैसे लगेगा एक ये हो गई दो बातें तो यह हो गई तीसरी बात क्या है कि क्रोध आने की आवृत्ति कम हो गई हमारी मान लीजिए पहले प्रतिदिन आता था अब महीने में दस बारी आता है पंद्रह बार ही आता है लेकिन आता है तो उतनी तीव्रता से ही आ रहा है अधिक देर तक ही रहता है लेकिन महीने में कम बार आया ये भी तो तनु होना है समान स्थिति में कभी नहीं आया तो कम बार आना देरी से आना यह भी तनुत्व को बताता है तीन तरह से देख सकते हैं मात्रा न्यूनाधिकता वो कितनी देर तक रहा वो और उसके दो वेगों के बीच में कितना दूरी हुई है मान लो किसने इतना संयम कर लिया कि वो उसको पूरे महीने भर क्रोध नहीं आया बिल्कुल ठीक रहा आपको लेकिन कई बार होता है वो भरते भरते भरते वो दूसरे महीने में कोई ऐसी घटना हो गई कि वो बिल्कुल वैसे ही क्रोध कर बैठा जैसा एक महीने पहले कर रहा तो दूसरे कहेंगे देखो आ गया ना क्रोध वैसा ही कहते थे कि एक महीने में मैंने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया है तो देखो वही क्रोध आ गया ना आपको बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही आया वो भी सोचता ये मैं वापस वैसा का वैसा ही हो गया क्योंकि पहली जो दो चीजें थी जो मुख्य रूप से तीव्रता थी वो जूकी तू आ गई लेकिन इतने से भी अपने को निराश होने की बात नहीं ये भी एक सकारात्मक है भले ही आ गया है उतना ही तीव्रता से एक महीने तो नहीं किया था पहले तो हर रोज आता था आए दिन आता था एक महीने तो नहीं आया ठीक है आ गया तो आ गया लेकिन यह भी लक्षण है कि तनु हुआ है उसमें काल बढ़ जाता है देर से आता है साल भर में नहीं आया तो वो भी समझ रहा है कि भाई यहां बहुत अच्छा हो गया अब तो बिल्कुल क्रोध चला ही गया है अब लेकर फिर आ जाता है वो, कोई स्थिति ऐसी बन जाती है नई और इतने दबाव की जिसपे काम नहीं किया हुआ होता है तो छूट जाते हैं जो कच्चे कमजोर स्थल रह जाते हैं ना छिद्र रह जाते हैं वहां से फिर निकल जाता है वो भड़क जाता है एकदम सब सभी कारणों के अंदर ऐसा ही लगा सकते हैं तो मात्रा कितनी देर तक रह रहा है और कितने समय में वो आ रहा है इसमें अगर न्यूनता आ रही है तीनों में से किसी भी एक में थोड़ी भी आ रही है तो हम कह सकते हैं कि कुछ तनु हो रहा है हमने जो काम किया साधना की प्रतिपक्ष भावना की ध्यान उपासना की प्रार्थना की अपना आत्मनिरीक्षण किया उसका परिणाम तो आया वो कम हुआ है तो ये तनुत्व हो गया तनुत्व का पता हमें लगता है प्रसुप्त तो वो उभरता ही नहीं है इसलिए हम वो प्रसुप्त अवस्था है कि आया ही नहीं है कि जब तक आलंबन नहीं है तब तक यू लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है आलंबन आया फिर आ गया तो जब तक आलंबन नहीं था तब तक जो स्थिति थी तो कह सकते हैं कि सुप्त था अभी विचार नहीं आया वो स्थिति नहीं बनी तो कई जने कहते हैं कि भाई हम शिविर में आते हैं तो अभी यहां पर यम नियम के विपरीत कोई बात ही नहीं है क्या तो झूठ बोले और क्या हिंसा करें या तो मौन है और कोई बात ही नहीं है यहाँ तो सहजी पालन होता रहता है तो आलंबन नहीं है या कम हो गए हैं जो आलंबन घर में इन विकारों के थे कार्यालय में थे क्षेत्र में थे वो यहां पर नहीं रहे अब व्यक्ति भी अलग हो गए वहां व्यक्ति अलग थे जिनसे तनाव था ये व्यक्ति ही अलग हो गए तो अब बोले कि ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं कुछ मन के अंदर तो ये कैसे है ये बीज के रूप में है है अभी आलंबन आते ही फिर वो उभर जाएगा वो तो प्रसुप्त और तनु आगे कहा विच्छिन्न? तो तथा विच्छिद्य विच्छिद्य विच्छिद्य दो तरह से ले लेते हैं यहां पर विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः इति विच्छिन्नः विच्छिन्नः छिन्न कहते हैं कटा हुआ अलग पृथक कर दिया हुआ विच्छिन्न विशेष रूप से तो जब ये कट कट करके आते हैं कट जाते हैं बीच बीच में गैप हो जाता है पौज आ जाता है बीच बीच में विच्छिद्ये, विच्छिद्ये, कट कट करके रुक रुक करके तेने तेना आत्मा आत्मा ना उसी उसी रूप में जैसा वो पहले था वैसा ही पुनः पुनः समुदाय चरण थी बार बार आ जाते हैं बार बार आ जाते हैं तो वो विच्छिन्न दशा है तो उसके दो ढंग से आगे व्याख्याएं है तो उदाहरण देके कह रहे हैं कि जब कोई क्ले, क्लेश अभी है हमारे में हमें पता है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जो भी कोई क्लेश है वो अभी हमारे में है लेकिन कभी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि लगेगा जैसे बिल्कुल ही चला गया अब किसी परिवार वाले से पे हमारे को क्रोध आ रहा है और उसी समय कोई दुर्घटना हो गई उसको बहुत चोट लग गई तब उस उसके प्रति प्रेम आ जाएगा उसको लेकर के चिकित्सा ले जाएंगे सेवा करेंगे सब कुछ करेंगे वो क्रोध कहाँ गया समाप्त अथवा कोई दूसरी बात हो गई बहुत झगड़ रहे हैं बहुत क्रोध आ रहा है उतने में कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आ गया इच्छुक व्यक्ति आ गया कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया जिसकी कामना करते थे कि ये हमारे घर पर आ गया दिखाई दे गया कोई राजनेता कोई संत महात्मा कोई हीरोइन कोई भी लेखक बड़ा संगीतकार तो देखे तो एकदम से क्या स्थिति बनेगी तो क्रोध तो जाएगा दूसरे विकार जाएंगे और बस उसी तरफ रह जाएगा तो ये स्थिति विच्छिन्न दशा है उसको दो तरह से बता रहे हैं आगे कथम कैसे राग काले क्रोध से आदर्शना जिस समय राग होता है राग प्रेम के रूप में होता है स्नेह के रूप में होता है उस समय क्रोध के नहीं देखे जाने से व्यक्ति में क्रोध है ये बहुत क्रोधित व्यक्ति है तो कहते हैं हमने तो कभी देखा नहीं इनका क्रोध हां बोले आपको पता नहीं है अभी घर पे क्या स्थिति बनती है बच्चा कितना क्रोध करता है लेकिन लेकिन बाहर रहते हैं कोई तो वह वहां तो जब नए नए मिलते हैं तब तो तब तो अच्छे ढंग से ही बात करते हैं क्रोध तो ऐसे ही थोड़ा आ जाता है ने लगेगा अभी बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं बोले दूसरों से बात करते हैं बड़ों से और उससे तो बोले बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं बहुत प्रेम से बात करते हैं सोच ही नहीं सकते कि इसको गुस्सा आ सकता है इतने अच्छे ढंग से <laughs> रंग रूप भी ऐसा है कि लगे ही नहीं कि क्रोधित तो हो सकता है व्यक्ति लेकिन पीछे आ जाता है तो जिस समय राग उपस्थित है उस समय क्रोध नहीं आएगा अब माँ को कितना ही क्रोध आता हो लेकिन उसका छोटा बच्चा शिशु साथ में है और उसका बहुत उसके स्नेह उभर रहा है उसका उसमें क्रोध आएगा ही नहीं सारा क्रोध भूल करके वो तो उसके प्रति राग है स्नेह है बस उसी में रहेगी वो क्रोध तो चला जाएगा ये विच्छिन्न दशा है <स्थाँगा> तो राग काले क्रोध से आदर्शनार्थ आगे कह रहे हैं इसी को खोल रहे हैं। नहीं राग काले क्रोध समुदाचरती राग के काल में क्रोध उभरता नहीं है उसमें क्रोध नहीं आएगा ऐसा विपरीत भी कर सकते हैं क्रोध के काल में राग नहीं आएगा उभरेगा नहीं ये एक प्रकार है ये जो विच्छिन्न दशा का वर्णन कर रहे हैं ये एक प्रकार है एक प्रकार क्या कि राग और क्रोध ये जो दो भाव हैं या क्लेश हैं, ये राग और द्वेष कह लीजिए, ये परस्पर विपरीत हैं। तो जो क्लेश अभी उभरा हुआ है उसके विपरीत वाला क्लेश नहीं रहेगा अभी क्लेशों में परस्पर जो विपरीत भाव होता है राग होगा तो द्वेश नहीं रहेगा द्वेश है तो राग नहीं रहेगा ऐसे जो ये परस्पर विपरीत भाव है ये नहीं रहता इसको विच्छिन्न दशा कहते अब इसी का एक दूसरा भाग है वो आगे कह रहे हैं रागश्च क्वचित न विषयांतरे नास्ती एक राग कहीं दिखाई दे रहा है किसी व्यक्ति में किसी वस्तु में राग अभी हमारा उभरा हुआ है तो क्वचित दृश्यमाना कहीं राग दिखाई तो दे रहा है लेकिन विषयांतरे नास्ती थी ना वो दूसरे विषयों में राग नहीं है ये मतलब नहीं है अब राग ही राग में विच्छि दशा बताई जा रही है पिछले में क्या था राग और क्रोध का था विपरीत चीजें थी भिन्न चीजें थी अब केवल राग के लिए अब विषय बदल दिया है आलम आलम्बन बदल गया है मान लीजिए किसी का माता पिता का अपने बच्चों के प्रति राग है दो चार बच्चे हैं बच्चियां हैं अभी कोई बच्चा आया हुआ है बाकी सब अलग अलग रहते हैं जैसे आजकल रहते हैं कमाते हैं खाते हैं अभी आए हुए हैं घर पे चुट्टियों में आए हुए हैं अब जो बच्चा आया हुआ है या बच्ची आई हुई है उसके प्रति माता पिता का राग अभी उभरा हुआ है उससे संबंधित व्यवहार चल रहा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अन्य बच्चों के प्रति राग नहीं है उसको लेकिन अन्य बच्चों पर राग नहीं आ रहा है अभी इसी तरह से बच्चों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए भी कह सकते हैं कि एक पे हमारे को राग है तो दूसरों पर राग नहीं हो ऐसा नहीं कह सकते मान लीजिए भोजन में बहुत सारी चीजें पसंद है किसी को मधुर भी है अम्ल है लवण है सब तरह की चीजें पसंद है अब अगर भोजन बना हुआ है उसमें दुनिया की सारी मिठाइयां थोड़ी न होंगी मान लो एक या दो मिठाई हमारे सामने है तो उस समय उस मिठाई के प्रति राग है हमारा मैं इसको अधिक से अधिक खा लू अधिक से अधिक मेरे को मिल जाए अधिक से अधिक स्वाद आए अब उस समय दूसरी मिठाई याद नहीं आ रही है उसको वो मिठाई अच्छी लग रही है वो खा रहा है उसमें लिप्त भी है लेकिन दूसरी मिठाई याद नहीं आ रही है उसका यह मतलब नहीं है कि अन्य मिठाइयों में राग ही नहीं है उसको एक वस्तु एक मिठाई में एक खाद्य पदार्थ में अभी राग है इसका यह मतलब नहीं है कि अन्यों में नहीं है यहां अभी उप, उदार अवस्था में है प्रकट रूप में है अन्यों में प्रकट नहीं है जब यह वस्तु नहीं होगी अगले भोजन में दूसरी मिठाई आएगी तो उसके प्रति भी वैसे ही राग रहेगा तो राग ही जब दूसरी चीजों में एक दूसरे आलम्बन से नहीं होता है ये भी विच्छिन्न दशा है ऐसे ही क्रोध में भी ले सकते हैं हम किसी एक व्यक्ति पे क्रोध आ रहा है क्रोध आ रहा है तो दूसरे भी बच्चा है उस पर भी बोले मेरे पे भी क्रोध आएगा लेकिन वो अपने को सुरक्षित समझता है कि भाई तो ये <laughs> ये दूसरा बच्चा है ये क्रोध में अभी सामने झेल रहा है तो कार्यालयों के अंदर बोले आज तो इस पर क्रोध निकल रहा है हम सुरक्षित है जैसे कि लेकिन दूसरे के प्रति भी जो है वो तो है अंदर उसके बाद में पकड़ेगा उसको तो समान में भिन्नता होती है दूसरा तरीका बताए ये भी विच्छिन्न दशा है तो रागस क्वचित दृश्य मानो न ना विषयांतरे नास्ति उसके लिए उदाहरण दिया नैकश्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्त अन्यसु स्त्रीशु भी रक्त है महिलाओं का उदाहरण दे दिया कि चैत्र एक व्यक्ति का नाम है और वो किसी महिला के प्रति आसक्त है रागयुक्त है तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो अन्य स्त्रियों के प्रति राग युक्त नहीं है उसका राग अन्य स्त्रियों में समाप्त तो हो गया है अभी उस स्त्री के प्रति राग उभरा हुआ है अभी वो उससे प्रेम करता है इसलिए वही राग लब्ध वृत्ति वाला है अब मान लीजिए किसी का देहांत हो जाता है विपरीत भी, भी ले लीजिए स्त्री का पुरुष के प्रति ले लीजिए मान लो उसका देहांत हो जाता है या उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि हमारा मन हट गया उससे उसके साथ नहीं रहना चाहते तो उसके बाद में भी तो दूसरा विवाह करते हैं दूसरे से प्रेम संबंध हो जाते हैं अभी किसी एक से लब्ध वृत्ति है दूसरे से नहीं है तो एक के प्रति राग है तो दूसरे के प्रति राग अभी उभरा हुआ नहीं है तो उसका यह मतलब नहीं है कि राग नहीं है तो अन्यों के प्रति जो राग है वो किस अवस्था में है वो विच्छिन्न दशा में है और जिसके प्रति अभी राग है वो उदार अवस्था में जो आगे बताएंगे आगे किंतु तथा रागोलब्ध वृत्ति अन्यत्र भविष्य वृत्ति रीति जहां वो एक स्त्री है या पुरुष है उसके प्रति जो राग है ये तो लब्ध वृत्ति है उपलब्ध वृत्ति वाला है अभी प्रकट है और अन्यों में भविष्यत वृत्ति है वो बाद में हो जाएगा भिन्न समय में आएगा वही राग खाने पीने में सब चीजों में ये ले सकते हैं सही सदा लिखा हुआ है तदा कर लीजिए स तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवती वो उस समय में प्रसुप्त भी हो सकता है तनु हो सकता है और विच्छिन्न हो सकता है सदा वाला भी ले सकते हैं कि ये जो क्लेश हैं इस तथा कभी प्रसुप्त कभी तनु कभी विच्छिन्न होते रहते हैं इन तीनों का वर्णन पीछे कर चुके हैं अब आगे कहते हैं उदारवृत्ति तो विषय यो लब्ध वृत्ति से उदार किसी विषय में जब वो वृत्ति क्लेश लब्ध हो जाता है वृत्ति के रूप में आ जाता है तो ये उदार अवस्था कहलाएगी लब्धवृति मतलब वृत्ति के रूप में आ गया है संस्कार था क्लेश का और अभी हमारे विचार में उभरा हुआ है चाहे राग हो या द्वेष हो कुछ भी वो अभी उदार इस अवस्था वाला है प्रकट हो गया है तो इनका वर्णन करने के बाद में अब एक प्रश्न कर रहे हैं कि सर्व एव एते क्लेश विषयत्व नातिक्रामंती ये जो जितने के आपने बताए भेद ये क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं। ये सभी क्लेश है क्लिष्ट करते हैं हमारे को दुखी करते हैं पीड़ित करते हैं तो क्लेशत्व की दृष्टि से तो ये सब समान ही हुए जैसे कि अलग अलग मनुष्य हो व्यक्ति हो ये व्यक्ति वो व्यक्ति बोले ये सारे मनुष्यत्व का अतिक्रमण नहीं करते यानी सारे मनुष्य हैं, गाय भैंसे कितनी भी अलग अलग हों लेकिन ये गाय है ये भैंस है तो सारी गाय गोतत्व का तो अतिक्रमण नहीं कर रहे तो ऐसे कह रहे हैं ये क्लेशत्व का तो क्लेश विषयत्व का तो अतिक्रमण नहीं कर रहे तो फिर कस्तर ही विच्छिन्न प्रसुप्त तनो उदारो व थी। फिर आप ये भेद क्यों कर रहे हो यहाँ पर प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदार जब सभी क्लेश हैं, तो बस एक ही मान लो ना इनको पांच भेद करके बात को फैला क्यों रहे हो संक्षेप से बात कह तो बस क्लेश है तो क्लेश है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। उच्चते उत्तर दे रहे है सत्यमय एव ए ठीक है कि ये सारे क्लेशत्व विषय का अतिक्रमण नहीं करते सारे क्लेश है किन्तु विशिष्टानाम एव एवं ए ये विशिष्ट है इनमें अपने अपने लक्षण की भिन्नता है इसलिए इनका विच्छिन्न आदि है कि क्यों इसको विच्छिन्न कहते हैं क्यों तनु कहते हैं क्यों प्रसुप्त कहते हैं क्लेशत्व होते हुए भी इनकी अपनी अपनी विशेषता इसलिए अलग अलग नाम देते हैं तो बोले ये फला गाय है ये राठी गाय है और ये जयसवाल है और ये मुणवी नस्ल की है ये इत्यादि तो ये बोले भेद क्यों कर रहे तो सारी गायें ही हैं बोले गायें तो हैं लेकिन इनकी अपनी अपनी विशेषता है ऐसे ये भी आगे यथे वह प्रतिपक्ष भावना तो निवृत्त है तथा वह स्व व्यंजकाज अभिव्यक्त बोले जिस प्रकार से ये क्लेश प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त तो होते हैं यही मूल बात है प्रतिपक्ष भावना हटते हैं वो तनु होते हैं हटते हैं दग्ध बीज होते हैं सब जगह प्रतिपक्ष भावना ही काम करेगी जहां जैसे ये प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त होते हैं तथा वह उसी प्रकार से स्व व्यंजकांज के न अभिव्यक्त थी अपने प्रकाशक के व्यंजक के प्रकाशित होने पर जो प्रकाशक कारण है व्यंजक जो उसका कारण है उससे ये अभिव्यक्त भी हो जाते हैं जैसे प्रतिपक्ष भावना से हटते हैं तो इनका जो प्रकट करने वाला बढ़ाने वाला कारण है उसे प्रकट भी हो जाते हैं अविद्या से ये बढ़ भी जाते हैं आलम्बन से ये निकल भी जाते हैं प्रकट हो जाते हैं आगे सर्व एवं क्लेशा अविद्या भेद ये जितने भी क्लेश हैं, ये अविद्या के ही भेद हैं अविद्या के भेद होते हुए भी अविद्या को भी एक भेद भे माना है अलग सा अविद्या के भेद होते हुए भी इन भेदों में अविद्या को भी गिन रखा है क्लेशों के पांच भेद हो गए पांच हो गए तब तो ठीक है क्लेश के पांच भेद अविद्या अस्मिता, राग, रागवेश अभिनिवेश अब यहां क्या कह रहे हैं ये सारे क्लेश अविद्या के ही भेद हैं अविद्या के ही अलग अलग प्रकार हैं। तो उसमें अविद्या भी आ गया जैसे प्राण उदान व्यान अपान समान ये पांच मान के चलते हैं ये भेद किसके हैं प्राण कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के होते हैं तो प्राण को छोड़ करके बाकी भेद कर करने करते हैं ना सामान्यतः लेकिन भेद करने लगे तो उसमें प्राण को भी फिर गिन लिया तो बोले अगर तो इन पांच के अंदर प्राण भी आया तो ये पांचों प्राण के भेद थोड़ा कहलाएंगे प्रश्न आता है ना वो मुख्य है प्राण उसी के ये भेद हैं एवं मुख्य होते हुए भी उसको अलग से लिखा है ऐसा ही ये अविद्या के बारे में ये सारे अविद्या के भेद है लेकिन फिर भी अविद्या को भी उन भेदों में एक पांचवा भेद मान रखा है तो सर्व एवमी क्लेशा अविद्या भेद कस्मात क्यों है ये अविद्या के भेद तो सर्व अविद्या एवं अभिप्लवते इन सब में अविद्या ही संपलवित है विद्यमान है इसलिए अविद्या के ही भेद है जो सूत्र में कहा था अविद्या क्षेत्रम उत्तरेष्याम अविद्या इन सबका क्षेत्र है आधार है और अविद्या इन सब में विद्यमान है अभिसंप्लव कर रही है चाहे अस्मिता हो रागद्वेश हो अभिनिवेश इन चारों में अगर कोई भी है तो अविद्या तो उसमें घुसी भी है संलिप्त है विद्यमान ही है साथ में रहती ही है इसलिए कहा इन्होंने तो सर्वेश अभिसंपलवते आगे यद अविद्या वस्तु आकार्यते तदेव अनुशेरते क्लेश ये जो क्लेश हैं किसका अनुसरण करते हैं अनुशेरते किसके पीछे पीछे चलते हैं तो यदे विद्या वस्तु आकार्य थे वस्तु अविद्या आकार्य थे जो वस्तु अविद्या के द्वारा दिखाई जाती है प्रस्तुत की जाती है ये रागद्वेश उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं अविद्या के कारण से जो भी वस्तु दिखाई दे रही है बाकी क्लेश उसी के साथ जुड़ जाएंगे अब यहां जो रहने वाले हैं उनके उनके मन में राग यहां की वस्तुओं के प्रति होगा अविद्या के द्वारा उन्हीं को दिखाया जा रहा है तो उन्हीं के प्रति राग द्वेष होगा तो दूसरी जगह है तो उसमें उनका राग और द्वेष उनके प्रति होगा जो जो वस्तु आ रही है आगे विपर्यास प्रत्यय काले ही उपलब्ध विपर्यास ज्ञान के काल में ही ये उपलब्ध होते हैं विपर्यास मतलब विपरीत ज्ञान विपर्य मिथ्या ज्ञान तो जिस समय विपर्यास प्रत्यय होता है ज्ञान होता है उसी समय ये है होते हैं नहीं तो होंगे ही नहीं एक क्षीयमाणाम च अविद्याम अनुक्षीणते और अविद्या के क्षीण होने पर ये भी क्षीण होते जाते हैं अविद्या के बढ़ने पर ये बढ़ते हैं अविद्या के क्षीण होने पर ये क्षीण होते जाते हैं अविद्या इनका क्षेत्र है इसलिए अविद्या को यदि पकड़ लिया और अविद्या को क्षीण कर दिया तो ये तो अपने आप होने ही वाले हैं और इनको क्षीण करेंगे तो अविद्या भी क्षीण होगी तो आज का विषय इतना ही रखते हैं प्रणो O. Um. O. Um.